घाट में वृत्ति व्याप् की आवश्यकता है घट में फल व्याप्ति की दोनों की आवश्यकता घाटा में इधानी आत्मा ने तर तो विलक्षण दर्शे थी आत्मा में उसे विलक्षणता दिखाते हैं। घाट की अपेक्षा ब्रह्मण्य जाननाशा वृत्तिव्यारपेक्षिता स्वयंफूरण्वान्नास उपयुज्य घट ज्ञान के पहले घट का अज्ञान रहता है, रहता है। तो ब्रह्मा का ज्ञान है ब्रह्म विषय का अज्ञान जैसे घट विषय का अज्ञान की निवृत्ति किससे होती घट वृत्ति से अभिवृत्ति न तत्र ज्ञान ध्यान से ब्रह्मा विषय का अज्ञान भी ब्रह्मकार वृत्ति से नष्ट होगा इसलिए ब्रह्मणी अज्ञान नाशाव वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता ना अज्ञान नाशाय ब्रह्मणी वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता घटा विषय अज्ञान की निवृत्ति घटाकार वृत्ति की ना हो जाती है नहीं घटाकार वृत्ति जैसे आवश्यक है घटा विषय अज्ञान निवृत्ति के लिए इसे ब्रह्मणि ब्रह्म विषय का जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए वृत्ति व्यापति अपेक्षिता ब्रह्मणी अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिर अपेक्षिता तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में है ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति की क्या आवश्यकता अज्ञान नाश है अर्थात ब्रह्मणि अज्ञान नाश है अज्ञान निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति ब्रह्मणि आवश्यक है हाँ। और फल व्याप्ति नहीं है स्वयं स्न रूपत्वा तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है आभास, आभास नही है घाट के अंदर दीप है घाट को हटा दिया दीप को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है उससे प्रकाशमान होने से अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप होने से वृत्ति प्रतिपलित चैतन्य जो फल है उसका उपयोग नहीं है ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब तो होगा यह नहीं कि प्रतिम्ब नहीं होता है जब घटाकार वृत्ति में चैतन्य का आवास फल होता है ब्रह्माकार वृत्ति में भी फल होगा आभा रहेगा लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है जैसे दीप दिन में जलाए जलेगा सूर्य को प्रकाश करेगा और प्रकाश अगर नहीं करता है किन्तु दीपक जलता है ठीक इसी प्रकार स्वयं स्फुर रूपत्वाद ना ना ना उपयुक्त प्रत्येक ब्रह्म और एक अज्ञान आवृत प्रत्येक ब्रह्म की एकता अज्ञान से आवृत है अज्ञान आवरण है तभी अहम ब्रह्म इसे ज्ञान नहीं है एक होने पर भी अज्ञान से आवृत है तस्य अज्ञानस्य जो प्रत्येक ब्रह्म विषय अज्ञान अज्ञान से निवृत्त है अज्ञानिक निवृत्ति के लिए ब्र्माकार वृत्ति आवश्यक है और ब्र्माकार वृत्ति कैसे होगी वाक्य या वाक्यजन वाक्यजन्य वृत्ति मतत्म से आदि महावाक्य से ही वृत्ति होती है अहमअस्मी ब्रह्म आकार अहमअस्म ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मी ये आकार है बुद्धिवृत्ति का ब्रह्म घटाकार वृत्ति अयम घट ब्रह्मकार वृत्ति अहम ब्रह्मस्मे न कि इद्र ताब्रम्हेश अहमस््रह्म ये ब्रह्मकार वृत्ति अहम ब्रह्मस्मी शब्द में तत्ति अहम ब्रह्म ज्ञानया वृत्तिया बुद्धि की वृत्ति से व्याप्तिरपेक्षते व्याति की अक्षा है अज्ञान से निवृत्त है अज्ञानी की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है व्याप्ति विवृत्ति से व्याप्ति संबंध और फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं स्वच्छ एवं स्पूरण स्वपसे स्व ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने तत्नाय घट को स्फुर प्रकाश करने के लिए आभासी की आवश्यकता है घट जड़े और ब्रह्म स्फुर रूप इसलिए उसको प्रकाश करने के लिए ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप उसको प्रकाश करने के लिए चिदावास की नहीं, आवश्यकता नहीं। चिदावास न अपेक्षते अत युज मानो भी चिदावास न उपयुक्त युक्त तो होने पर भी ब्रह्मा कार्य वृत्ति में चिदावास तो होगा होने पर उसका उपयोग ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए नहीं नहीं। चिदावास न उपयोग उपयोग नहीं होता है उत्तम अर्थम दृष्टान्त प्रदर्शन न विषद थी इसी अर्थों को दृष्टान्त दिखा करके स्पष्ट करते हैं चक्ष दीपा बपे क्षेत्र दीपापे घटा देर दर्शने यथा देर दर्शने यथा नदी प्रदर्शन किंतु चक्षुरेकक्षते प्रथम पद में कितने पद है बताओ तीन चार अ हम्म दो और कोई एक पांच कोई नहीं कितने पांच बारा कोई बोलो छह तो गया एक कोई नहीं दो है. दो है, है चक्ष दीपो अपेक्षित दो पद है अपेक्षते का कर्म है चक्षुरप अपेक्षते चक्ष चक्षुर दीपो इ प्रथम दिवोचन है अपेक्षित अपेक्षित होते ही घटादर दर्शन घटादर क्या होती घटाद के दर्शन के लिए चक्ष दीप अपेक्षित घटक को देखने के लिए अंधकार में घट है, चक्ष क्या है? है। आँग? आँग। चक्षु की आवश्यकता है हैं चक्षु चाहिए देखने के लिए और दीप चक्षु चक्षुद्वीप दोनों अपेक्षित होते घटा दर्शनीयता। दर्शन और को देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता है, है, है।, है? <laughs> दीप को देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता है, है, है, है, है, है। अब दीप की दूसरे दीप की आवश्यकता न दीप दर्शन किंतु दीप दर्शने चक्षु चक्षुद्वीप उभो अपेक्षित दीप दर्शने, दीप को देखने के लिए चक्षु और एक दीप दो चाहिए न दीप दर्शन दीप दर्शने चक्षुदीप नपेक्षत तो किमपेक्षे कि दो में से एक चक्षु <laughs <laughs> दीप दर्शन चक्षुरेकम चक्षुअपेक्षित चक्षुरे की चक्षु चक्षुम से दीप अपेक्षिता नहीं चक्षु चक्षुअपेक्षिता है एक दो चक्षुरेक दीप अपेक्षिता नहीं कि चक्षुंद अंधकार आवृत घटादी दर्शन अंधकार में आवृत घटादी के दर्शन के लिए चक्षु चाहिए या दीप चाहिए ना ना। चक्षु दीप उभाव अपनी अपेक्षित अपेक्षिते, दोनों अपेक्षित है दीप प्रदर्शन तो तथा न दोनों की आवश्यकता नहीं किंतु एकम चक्षुंद्र ही अपेक्षित है यथा इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति के लिए घट विषय अज्ञान निवृत्ति के लिए घटाकार वृत्ति की आवश्यकता है वृत्ति व्याप्ति जैसे अपेक्षित है ऐसे ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है निवृत्ति के लिए और जिस प्रकार दीप को देखने के लिए अन्य दीपी की आवश्यकता नहीं और प्रकाश रूप है घट को प्रकाश करने के लिए आवास की आवश्यकता है किंतु ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए आभासी की आवश्यकता नहीं तथा ब्रह्मणी अज्ञान आशा है संबंध इस प्रकार ब्रह्मणी अज्ञान आशा है वृत्ति व्याप्ती अपेक्षिता पूर्व श्लोक के साथ अन्य तथा ब्रह्मण अज्ञान आशा वृत्तिव्यारपेक्षिता स्वयं स्फूरण रूप आभास दर्शने नोपयुजते हो गया तथा तो ब्रह्मण अज्ञान आशा पूर्वक के साथ संबंध ओम दर्शने यथा परदर्शने न, न बुद्धि तदवृत्ति नाम चिदावास वैशिष्ट्य स्वाभाव्या बुद्धि का स्वभाव है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब होता है चिरावास उदय होता है बुद्धि में अब बुद्धि के विकार में परिणाम में वृत्ति में चिरावास होगा बुद्धि के परिणामों में वृत्ति में चिदावास होता है बुद्धि तदवृत्ति नाम चिदावास वैशिष्ट स्वाभाव्यात स्वभावत ही बुद्धि में चिदाभा होता है और बुद्धि के परिणाम वृत्ति में भी चिदाभाष का वैशिष्ट संबंध अवश्य रहेगा और तो स्वभाव जिसे जैसे दर्पण में सभावे जो सामने उसका प्रतिबिंब होगा इसी प्रकार बुद्धि और बुद्धि परिणाम वृत्ति में चिदाभाष का वैशिष्ट्य वैशिष्ट स्वभाव रहेगा जैसे घटा में घटाकार वृत्ति होती है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब चिदाभास रहता है इसे ब्रह्म में भी यदि वृत्ति व्याप्ति माना ब्रह्माकार वृत्ति तो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा या नहीं होगा सीधा भाषा रहेगा तो ब्राह्मण व्यापी फल व्याप्ति और बलात्वे जैसे घटने में फल व्याप्ति है क्योंकि वृत्ति व्याप्ति है अब वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य रहेगा चैतन्य का भी संबंध होता है चीधा भाष का आभाष का फल का भी फल का भी संबंध जैसे घटना में होता है तो ब्रह्म में यदि वृत्ति व्याप्ति वृत्ति का संबंध में न वृत्ति प्रति चैतन्य फल की व्याप्ति अवश्य हो जाएगी बलात्व अवश्य हो जाएगी ये तो आशंका आ भासो भासो स्थितशिभासो ब्रह्मण्येक भव न तो ब्रह्मण्यतिशय फल क्या घटादिवत असोचि स्थितोपी ब्रह्मी एक ही भवे पर केवल ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा चिदावास रहेगा ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होगा होने पर वो प्रकाश ब्रह्म के साथ एक हो जाता है न कि तो ब्रह्म को प्रकाश करेगा नंतु ब्रह्मणी अतिशयम फलं कुर्याद ब्रह्म में कोई अतिशय दीप जलाएंगे तो दीप जन्य प्रकाश सूर्य में कुछ अधिक अतिशय आ जाएगा इसी प्रकार चिदा ब्रह्माकार वृत्ति में तो रहेगा इसलिए वो फल ब्रह्मणि ब्रह्मशय न कर घटा आदि बता घटा आदि में जैसा अतिशय करता है घट जड़े उसको प्रकाश करता है चिदा इस प्रकार ब्रह्म में कुछ अतिशय नहीं करेगा इसलिए फलव्याप्ति फल का संबंध का स्पष्ट अर्थ कहते वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्व वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य तो फल उसका संबंध है क्योंकि वृत्ति का संबंध है तो फल का संबंध हो जाएगा तो वस्तुतः तो फल व्याप्ति नहीं का अर्थ वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्व वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रह्माकार रहेगा किन्तु चैतन्य जो चीला फल है तजन्य अतिशय भ्रम्ह में नहीं हाँ सुनते भाई वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रह्माकार कारोवृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब रहेगा तत्जन्य अतिशय ब्रह्म में है या नहीं अतिशयम अतिशय नहीं ब्रह्म में अतिशय अतिशयत्तम ब्रह्म में आएगा वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से ब्रह्म में कुछ अधिक प्रकाश आ जाएगा अतिशयत्तम नहीं इसलिए फलव्याप्ति नहीं का वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्तम ब्रह्मणी ना इसलिए दिया नु ब्रह्मणी अतिशयम फलम कुर्थ फलम ब्रह्मणि अतिशय नहीं करता है फल तो रहेगा चिदाभाष किन्तु ब्रह्म में कुछ अतिशय कार्य नहीं करता है यद्यपि घटाज आकार वृत्तिवत घटाज आकार वृत्ति जैसे घटाज आकार वृत्ति में चिदाभास है इसी प्रकार ब्रह्म गोचर वृत्तो भी ब्रह्म गोचर वृत्ति का ब्रह्म गोचर ब्रह्म वृत्ति अहम अस्म ब्रह्म यह अंतकरण का परिणाम है चिदाभाष अस्त इसमें चिदाभास है उसका नाम फल है तथा नास ब्रमदन भासते ब्रह्म से भिन्न रूप से भान नहीं होता है किंतु प्रचंड आतप मध्यवर्ती प्रदीप प्रभावत तेन एकीभूत प्रचंड आतप मध्यवर्ती प्रदीप प्रभावत प्रचंड आतप सूर्य प्रचंड है मध्यान्ह सूर्य उसके मध्य में सूर्यकिन है प्रदीप प्रभा जैसे सूर्य के साथ एक हो जाती तेन एकीभूत ब्रह्म के साथ एकीकृत जैसे हो जाता है एकीकृत नहीं उसे अलग कुछ दिखता नहीं अर्थात स्फूरण लक्षण अतिशय जन को न ब्रह्मी ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब चीला फलत है किन्हा में कुछ अतिशय स्फूरण रूप अतिशय जैसे घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट में अतिशय होता है घटका स्पूरण होता है घट जड़ है किन्तु ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय कुछ पूरा ब्रह्म में नहीं, नहीं होता है फूरण लक्षण अतिशय को है न अतिशयजनक मैं ब्रह्मण इस ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्रह्माकार वृत्ति वक्त वृत्ति होने पर वृत्ति चैतन्य का अभिव्यंजिका इसलिए ज्ञान का अर्थ तो स्पष्ट करते वृत्ति बोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसा चैतन्य विशिष्ट बुद्धि जी बुद्धि चैतन्य की अभिव्यंजिका है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ऐसा भी कहा जाता है ब्रह्मज्ञान और एक ब्रह्म चेत ब्रह्म ज्ञानम एक ब्रह्मण ज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म का जो ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तक है वो अनित है ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मकार वृत्ति चैतन्य स्वतः नित्य होने पर भी वृत्ति प्रतिफलित प्रति तो चैतन्य नित्य है, है। गे। गे। क्योंकि वृत्ति अनित्य है तो वृत्ति प्रतिफलित तो चैतन्य अनित्य है वो अज्ञान का निवर्तक होगा वही अज्ञान का निवर्तक है वो नहीं तो बहुत लोग समझते है की अनित है तो ब्रह्मा अज्ञान का निवर्तक ऐसे होगा ब्रह्म ज्ञान नित्य होगा जो नित्य है ब्रह्म रूप ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कभी तरीपनिषद वाक्य है ब्रह्म ज्ञान रूपे। वो ज्ञान रूप ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक होता है नहीं होता है, है। वो यदि अज्ञान का निवर्तक हो जाए तब अज्ञान अभी तक तो तो रहेगा कैसे और ब्रह्म पहले से है नित्य है अनित्य है नित्य यदि ब्रह्म है तो अनाधिकार से अज्ञान फिर उसमें कैसे रहेगा अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है ब्रह्म यदि उसका निवर्तक होता तो तब से निवर्त हो जाता आपको पंचदृष्टि पढ़ने की क्या आवश्यकता लघु पढ़ने की क्या आवश्यकता ब्रह्म ही अज्ञान नष्ट कर देता अभी करता नहीं पहले से हो जाता इसलिए ब्रह्म होता है अज्ञान का प्रकाशक भाषक है नाशक नहीं साक्षी के द्वारा अज्ञान का प्रकाश होता है अज्ञान का भाषक है साक्षी ब्रह्म कूटस्त अज्ञान का भाषक आश्रय है उसका नाशक नहीं है इसलिए नित्य रूप जो ब्रह्म रूप ज्ञान वह अज्ञान का नाशक नहीं।, नहीं है अज्ञान का नाशक होता है अनिच ज्ञान ब्रह्माकार वृत्तिरूढ़ चैतन्य चैतन्य वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कहते वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती उसमें चैतन्य संबंध होने से यद्यपि ज्ञान चैतन्य ही है चैतन्य ही ज्ञान है वृत्ति जड़ है फिर भी वो चैतन्य के संबंध से ज्ञानत्व का उपचार गौणो प्रयोग होता है वृत्तो ज्ञानत्व तो उपचाराथ वृत्ति को ज्ञान कहा जाता है गौण ज्ञान है नित्य ज्ञान तो ब्रह्म ही है घट ज्ञान पटा ज्ञान जितने सब अनित्य ज्ञान है और गौण है मुख्य ज्ञान तो चैतन्य तो ब्रह्म रूप ज्ञान और घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति अंत का परिणाम है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब होता है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में भी ज्ञान प्रयोग किया जाता है उसको ज्ञान कहते प्रकाश करता है घटपट आदि को उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है गौण ज्ञान है अनित्य है नित्य ज्ञान है ब्रह्म रूप ज्ञान जो ज्ञान का का? है। ने। है। ने। ने। ने। अज्ञान का निवर्तक है अज्ञान का निवर्तक निवर्तन ब्रह्म का वृत्ति ब्रह्म ज्ञान मन में ब्राह्मण फल व्याप्ति नास्ती वृत्ति व्याप्ति विद्य थे ब्रह्म में फलव्याप्ति है या नहीं वृत्ति व्याप्ति है इतने उत्तर में कहा गया तम प्रमाण इसमें क्या प्रमाण है वृत्तिव्या और फल्या क्या प्रमाण इत्याश्य आगम प्रमाण में आगमे प्रमाण अमेयमना दिंचे त्य श्रुप्वी मन वेद्य मिति व्याप्यता सुता ब्रह्म को कहा अप्रमेयम अप्रमेय कहा है प्रमेय नहीं है और अभांग मनस गोचर का मन का विषय नहीं है ब्रह्म ये तो बात निवर्त अप्राप्य मनसा सह। सणी मन का विषय नहीं का। मनसा न मनुते ये ना हो मनोमतम ये ना हो रनोमतम मन के द्वारा विषय नहीं होता है ऐसे बहुत श्रुति है जो बुद्धि का विषय नहीं अतिद्रियम बुद्धि का विषय नहीं अप्रमेय अप्रमेय अनाद्यापी जितने श्रुति है मन का विषय नहीं अभांग मन सोचर इत्यादि ये सब श्रुति क्या करती है फल व्याप्ति का निषेध करती है ब्रह्म में फल व्याप्ति है नहीं, नहीं। और फल व्याप्ति का निषेध करने के लिए अप्रमेयम सा मनुते अभांग मनस गोचर जितने सब है बुद्धि का विषय नहीं ब्रह्म होता है मन का विषय नहीं उस सब श्रुति अभिप्राय मन उसको प्रकाश नहीं करता अर्थात मन में जो प्रतिफलित चैतन्य उसका विषय प्रकाश ब्रह्म नहीं होता है माने के द्वारा ब्रह्म प्रकाश होता है क्या नहीं प्रकाश जैसे घटपट आदिभाष्य प्रकाश ऐसे ब्रह्म किसके द्वारा प्रकाश होता है नहीं। इसलिए आदि के द्वारा प्रकाश नहीं होता है आदि मनादि केवल अज्ञान को निवृत्त करेंगे ब्रह्म के अनुवृत्ति ऐसी मन का परिणाम होकर अज्ञान की निवृत्ति और ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है प्रकाश मान है इसलिए सर्वत्र अप्रमेय अवाह मन सगोचर जहां जहाँ सब कहा निषेध किया गया फलव्याप्ति क्या ही निषेध किया गया अप्रमेय मनादिंच मनाद श्रुत्याल्या और वृत्ति व्याप्ति इसमें क्या प्रमाण है कठोपनिषद मन से इद्वापत निकल मनसाव इदम आप एकत्र मनसा न मनते ये अप्राप्य मनसा स अभांग मन से गोचर कहा गया और एकत्र कहा गया मनसा है वहीदम आप ब्रह्म को प्राप्त करना मन के द्वारा देखो परस्पर विरुद्ध होता है न मनुते अब कहते मनसा मनसे मनसाद्यम मन से मन के द्वारा उसको प्राप्त करना है मन के द्वारा प्राप्त करना और मन का विषय नहीं यन मनसा न मनुते परस्पर विरुद्ध होता है इसलिए मन का विषय नहीं कहकर के जहाँ यन मनसा न मनते अप्रमेय कहा गया वहां निषेध किया गया किसका फल व्याप्ति का और मन से इधम आप जो कहा इति धी व्याप्तता वृत्ति व्याप्ति कही गई मनसा एवं आप मन के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना है तो मन का परिणाम वृत्ति है वृत्ति की व्याप्ति ब्रह्म में है वृत्ति व्याप्ति से ब्रह्म विषय का ज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है अज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म की प्राप्ति है अप्राप्ति कुछ नहीं, ओ प्राफ्ते नहीं। प्राफ्ते है अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति अज्ञान से आवृत है अज्ञान नष्ट हो गया तो प्राप्त है उसको प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाशमान है इसलिए जहाँ मन से इदम आप वहाँ क्या कही गई वृत्ति व्याप्ति और जहाँ मन का विषय नहीं मनसा न मन फल व्याप्ति का निषेधा फलव्याप्ति नहीं उसके लिए अप्रम आदि प्रमाण और वृत्ति व्याप्ति है उसमें मनुष्यम यह प्रमाण है निर्विकल्पमत हेतु तो दृष्टान्त परिचितम अप्रमेय अनादिम चमुचित बुध टीका मैं देखो निर्विकल्प है विकल्प रही तो अनंत है ब्रह्म हेतु तो दृष्टान परिचितम उसमें कोई हेतु दृष्टान्त कोई नहीं अनुमान के द्वारा सिद्ध करने के लिए अप्रमेय अप्रमेय प्रमेय नहीं प्रमा का विषय नहीं प्रमा के विषय को प्रमेय तो कहा तो जाता तो है तो तो तो तो तो अप्रमेय का अर्थ प्रमा का विषय नहीं है प्रमेय है प्रमा है यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं यथार्थ अनुभव का विषय घटपटादी हो गया प्रमेय अब ब्रह्म को का अप्रमेय प्रमा का विषय नहीं है विषय नहीं का अर्थ वही फलव्यापति का अभाव है अनादि है यज्ञात मुच्त बुध जिसको जानकर बुध ज्ञानी मुक्त हो जाता है इतन मंत्री में अमृत बिंदु अप्रमेय शब्द न इधम फलव्या ब्रह्म में फलव्याप्ति फलव्याप्ति के अभाव कहा गया अप्रमेय शब्द से ये ध्यान रखे न मनसा एवं ना में बृहदार मनसा एवैधमाप्तव्यम कठवल्याम दिव्याप्यता श्रुता कठवल में भी बुद्धि वृत्ति व्याप्ति कही गयी धी व्याप्यता से वृत्ति व्याप्युत में वृत्ति व्याप्य तो कहा गया है ब्रह्म में वृत्ति व्याप्य तो, नहीं। तो नहीं। है और वृत्ति व्याप्ती ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है और वृत्ति व्याप्य तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्य तो है वृत्ति को वृत्ति व्याप्ति को एक है ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति व्याप्य तो है दो नहीं एक वृत्ति व्याप्ति वृत्ति व्याप एक अब में वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति है, है।, है।, है, है। ब्रह्म में फल व्याप्ति है, है। फल व्याप्ति का निश्चय कहाँ कैसे हुआ अप्रमेय के द्वारा अप्रमेय कहने का अभिप्राय फल व्याप्ति नहीं है अब वृत्ति व्याप्ति होने में प्रमाण मनुष्य दम अवसर yadi yajjata sutaa